ननु नूल शिव जो कामनाएं इच्छाएं सती इतरो त्याग करने योग्य तब योग्यूर्पष कहता है इतरोव्य जो अध्यास नहीं है ऐसी भी कोई इच्छाएं हो तो उसको तो स्वीकार करना चाहिए सिद्धांति कहता है ऐसे भी कोई इच्छा हो तब तो अभ्यास को भी होगी अध्यास रहा गया रहा गया। अध्यास नहीं है तो केवल आत्म इच्छा नहीं होगी और प्रार करने इच्छाएं शरीर में हो भी रही हो यहां इन इच्छाएं जो है अपने स्वरूप में बाधक नहीं है अध्यास तो स्वरूप की स्थिति में बाधक था जो अन्यों अभ्यास हुआ है अध्यास ही अपने स्थिति में बाधक बना हुआ था कामनाएं, अध्यास कामना को तोड़ने में बाधक बन रहे थे रह तो जग भी जाते हो वे हमारी सर स्थिति में बाधक नहीं है इस कामना जितने भी होते हैं फर्क क्या पड़ना है मिथ्या कामना आपको मालूम है हो गया अनुभूति हो गई है सर स्थिति हो चुकी है अहम ब्रह्मा हैं तो शरीर मिथ्या है दृश्य है उस दृश्य में कुछ भी इच्छाएं हो रहे हो आपको क्या फर्क पड़ने वाला है तो दृश्य है मिथ्या है तो कुछ भी इच्छा हो रही है आ रही है जा रही है ठीक है आने तो जा रही है उससे आपका कोई संबंध नहीं रहने से वह हमारे स्वरूप में बाधक नहीं है अति करोड़ों इच्छाएं जगतें में मिटते रहे हमें कोई अंत नहीं पड़ता इसे सिद्धांत भी कहता है रहित प्रार्क वशात साथ यदि इच्छाएं उगते हो गए हमें कोई आपत्ति स्वरूप में तो कोई इच्छाएं हो नहीं सकती आक्रमान में होगी प्रार्थन वैसे ही मिथ्या बुद्ध दृश्य में वो होते रहे समझ तो हमारे साथ आएंगे बाद अभी हम स्वीकार करते हैं होने उस इच्छाओं को व्यक्ति जैसे आप बाहर खड़े हैं बाढ़ जा रही है बाढ़ों में बहुत कुछ आपको तो कोई फर्क लेकिन जिसके साथ आपका संबंध है ऐसे कोई चीज बात जाने लग जाए तो परेशान होंगे कि नहीं होंगे बचाने की कोशिश करेंगे आपका है ना संबंध है चप्पल गिर गया आपका आदमी गया आपका ही कोशिश करोगे उसको तो निकाल दो क्योंकि अपना है न? और सैकड़ों चप्पल जा रहे हैं कोई फर्क नहीं आपका कितने आ रहे हैं यहाँ पर नहीं देख रहे आप आ कौन पकड़ रहा है जूते चप्पलों आपका गिर जाए तो आपके आदमी जितने और आप खुद भी खुद जाओगे किस इधर से निकालने कोशिश कि से से की कोशिश करोगे संबंध इधर से दृश्य की प्रवाह चल रहा है दृश्य का बाढ़ चल रहा है मिथ्या दृश्य चल रहा है उस तो बाढ़ में जितने भी आए जाए इच्छाएं जगह कुछ भी हो रहा है जीरे मर रहे क्या फर्क पड़ता है आप कोई लेन नहीं क्यों आपका ममत्व आध्यास मूल ममता का संबंध किसी भी दृश्य के साथ नहीं है टीवी में बहुत सारे चीजें हो रहे हैं कई इच्छाएं कईयों में संकल्प विकल्प हो रहा है वहां लड़ाई झगड़े भी हो जा रहे हैं देख रहे हो आप कोई अंतर नहीं लेकिन कभी कभी ऐसा मूर्ता होती है देखने वाले होते ना इतना ज्यादा उसमें तादाद नहीं हो जाते हैं। एक बार तो सिनेमा थिएटर में आदमी ने छुरी मार दिया छुरी फेंक दिया हमारे हीरो को पीट रहा है तो विलन था ना उस हीरो को पीट रहा था और शुरू में हीरो पिटा जाता है हर सिनेमा का ये नियम है बाद में वो पीट देता है उसको अच्छा पिटाई खा रहा तो सहन नहीं हुआ उसको तो देख रहा था भगत था हीरो का और उसे तुरंत छुरी निकाले मार दे विलन थोड़े मरेगा वहां सर तो बात पूरा पर्दा फट गया और टाइट रहता है, मारा महाराज पर्दा ही फट गया <laughs> <laughs> <थे> <laughs> <laughs> ऐसे विद्या सागर करके थे बहुत बड़े नाटक करते बढ़िया नाटक वो उनके जो गुरु थे वो कहते थे तो वो किसी के भी नाटक पसंद नहीं आते लोग आजकल नाटक करते भावना ही नहीं अपने आप को ढालते नहीं करना था यूनिवर्सिटी में वो एक्टिंग कर रहा था कॉलेज में होते है ना आजकल क्या हो रहा है दिखाने के लड़कियों को जिससे छिड़काने करते हैं वो दिखा वो एक्टिंग कर रहा और ऐसे वो के साथ एक्टिंग कर रहा था विद्यासागर वो तो जो प्रोफेसर साहब के नीचे उनसे रहा नहीं वो सीधे उठ के आए और दुख थप्पड़ गुरु जी आशीर्वाद देने लगा कि मेरे जीवन में सबसे बड़े नाटक करने वाला सिद्ध हो गया अपने जो किरदार से बुझा मैंने इस प्रकार से तालाक में ता जब आ जाए ना दृश्य दर्शक को क्या है महसूस होने लगता है वो भी उसमें ताजत में हो जाता है और ऐसे हम सब ताजा हो रखे दृष्टि के साथ दृष्टि के साथ जितने ताज हो चुके हैं हर दृश्य के साथ हम लोग लटर पटर कर जाते हैं उसके साथ राग द्वेश हो जाता है गाली गलौज हो जाता है मारपीट भी हो जाए कुछ भी होता है कारण क्या है उस दृश्य के साथ हम तादाद भी हो और ताज होने का कारण यह अध्यास ही कारण है उसमें अहंतमता घुस जाता है किशन का कहना है अध्यास छोड़ करके आप जितना भी इच्छा जगते रहे हमें कोई आपत्ति अहंकार चिदात्मा एकीकृत विवेकत हो नहीं तो हो क्या कहा अप्रवेश चिदात्मा पृथक प्रश्यन्न अहंकृतिम इतंस्त को नाधो ग्रंथि अवेश चिदात्मा अहंकार में चैतन्य का चैतन्य का आभास होने का नाम ही चिदा चिदाध्यास ता, ता, हो गया चिदाभास ना चित्त का आभास पड़ गया कहा अहंकार दुखी उपाधि में एक आभास होने का नाम ही में ध्यास हो जाना में ध्यास हो जाता है ये न हो अहंकार में चैतन्य का प्रतिबिंब विवेक आपने कर लिया अब प्रवेश चिदात्मानं अहंकार उपाधि में चिदात्मा को प्रवेश की बिना अर्थात तादात के बिना प्रसन्न आपने अहंकार मन बुद्धि अहंकार क्या देख रहे हैं आपने से अलग दृश्य रूप में देख रहे हैं श्यन अहंग ऐसी जब हो जाए ताल स्व से दृष्टि रूप विद्यमान अहंकार के अंदर इच्छंस कोठी वस्तु करोड़ों वस्तु की इच्छाएं जगते रहे भले न बाधो ये हमारे स्वरूप कोई बात नहीं होता क्यों ग्रंथि हो। ये जो ग्रंथि का अभ्यास उसका भेदन हो चुका है ग्रंथि का भेदन होने के पश्चात के से इस अहंकार आदि उपाधियों में अनेक इच्छाएं प्रवृत्ति निवृत्ति वगैरह जो कुछ भी होते रहेगा उससे स्वरूप का कोई कोई होने होने कारण से, कोई होने कारण से से उसे न रहे तो आपत्ति नहीं अहंकार चिरात्मा प्रवेश के द्वारा चैतन्य को अपना उपाधि अंतर्भाव की बिना मैं नो अध्यास कामना मानुदया बहुत पक्ष करता है महाराज यदि अध्यास ही नहीं रहेगा तो कामना उदय कैसे होगा तब तो सिद्धांत जी कहता है अध्यास पूर्व का कामना को कोदय होना अध्यास रहित कामना कोदय होने में बहुत अंतर है इन अध्यास के बिना भी कामना को कोदय होगा पूर्वज भोजन की इच्छा होगी भूख लगेगी जीवन हो गया तो भूख नहीं लगेगा ऐसा नहीं होता शरीर है शरीर का धर्म है उसको भूख लगेगा जिन भूख को महसूस करेगा भूख महसूस हो गया तो भी कहीं से मिल जाए चाहेगा बैठा है ठीक है भूख लग रही है वो भोजन हम हम जा भी सकते विधि भी, भी, भी संयासी होंगे जाओ भाई सात घर में भिक्षा पा सकते हो जो मिल जाए सात घर मिले ना मिले जितना मिले अरे तो एक ही घर में पूरा मिल गया ज़रा के पढ़ना भी नहीं इतने में आ जाना अधिक से अधिक साथ तक जाना विधि कभी पालन कर सकते हैं में मुगरा में कई प्रकार इसके शास्त्रार्थ हुआ है इतने में भी हुआ है लेकिन इसको कोई नियम नहीं रहेगा ऐसा ही रहेगा कोई नियम नहीं हर शरीर का प्रार्था लग रहा है आपकी साधना के ऊपर निर्भर है कि दिव्य कई जन्म साधना कर रहे हैं वो साधना के आधार पर अंतिम शरीर का प्राधिक्रम बना हुआ है वो पराक्रम भी किसका कैसे बना यह नहीं कहा पढ़ा रहे हिमालय पहाड़ पड़ा हुआ है, नंग, पड़ा है।, सकता। में देखा है तो बैठे। और जब कुछ बीमारियां हो गई कुछ मारपीट हुआ लोगों ने सोचा नहीं बड़े बार करोड़ पे आने लग गए और लोगों ने सोचा आस पड़ के पंडे संडे नहीं बहुत पैसा होगा अंदर में आएंगे चढ़ा के गए होंगे निश्चित करके अंदर घुस गए मारपीट करके होंगे भगवान बचाने वाला बन यहाँ अंडकों से फोड़ फाड़ दिया और ड्रन में बंद कर दिया लोग कोई आते जाते नहीं तुम तो ये पास अपने आप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो दर्शन करें वो कुछ चढ़ा देते तो उसे फल फूल खा के रहते तो दिशा में नहीं जाते कोई सेवक नहीं कुछ नहीं जब दो तीन दिन तो तक देखा कोई आई हो नहीं रहे, रहे, रहे। बाहर से दर बंद थी तो कोई खोल के अंदर नहीं जाते थे सुज महाराज समाज में आने वाकई में दो तीन दिन बाद खून जो है दरवाजे से बाहर आया और तो इलाका तो जल्दी बहेगा कितना खून बहा होगा वहां पर तो खोल कर देख देख मारेगा उत्तरकाशी लाया गया इलाज इलाज हुई थोड़ा स्वस्थ हो गए भगवान कृपा से ठीक हो गए जीवित थे लेकिन आश्चर्य करेंगे दिन में दिन भर लगभग दस बजे से शाम चार बजे तक वो के अंदर खड़े रहते उत्तरकाशी में आप पांच मिनट नहीं खड़े हो सकते तो आग लग रही शरीर में और चमड़ा भयंकर जैसे चमड़ा ठाउ इतनी गर्मी लगती है उतरता से जगह इसे ठंडा के लिए बर्फ जैसे ठंडा चाहिए उनको पानी में था शाम को आठ क्या तो बहन क्या नहीं पुरुष उनके प्रार क्रम ऐसा था और दूसरे ज्ञानी उनको देखा छोटे मारे जैसे हर वस्तु तो से पहन रहे आराम से बैठे हुए हैं दर्शन दे रहे हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सेवक है खिला रहा है पिला रहे, सब कुछ हो रहा है ऐसे भी देखा ठीक ऑपोजिट दो ज्ञानी है एक ज्ञान जड़न ऊपर बैठा हुआ है एक ज्ञानी जो है इधर आश्रम में इधर ठाट बाट से बैठ हुआ है सारी ए लगा हुआ है इमरत हमको कोई लेन देने किसी चीज देखते थे ना लाके दिए तो भी पिया नहीं तो कभी उन्होंने मुझे पानी को कभी उन्होंने एक गिलास पानी तक नहीं मांगा ये छोटे मारे जो कमरे बैठे रहना चौबीस घंटा जो प्रेम जी सेवक थे वो टाइम टू टाइम ले जाते थे जो ले गया हो जूता लेना ऐसे भी संत को देखा मैंने इस ज्ञानियों के प्रारंभ में कोई निश्चय ना ऐसा ही रहेगा वैसा ही रहेगा कोई जात धरवत, बनाया भागल जैसे अनुदय इत्यास अध्यास के अभाव हो फिर कामना को उदय ही नहीं होना चाहिए कते ऐसा नहीं है आरब्ध कर्म वशात उत्पत्ति संभविष्य क्या आरब के वजह से कामना उपाधि में होती रहे उसे कोई कह नहीं सकते होगा ही नहीं ये नहीं कह सकते हो भी सकती है नहीं भी हो सकती संभविष्य नहीं करे भविष्य केव ऐसा नहीं बोल रहे होगा ही ये नहीं इन्हें करे हो सकती है ग्रंथि भेदे संभाव्या इच्छा प्रारब्ध प्रारब्बोष बुद्धापि पाप बाहुल्या असंतोषो यथा उपहास तो करते हुए कह रहे जैसा तुम हो जानते हो सब कुछ जगत विद्या है ये है वो है फिर भी पाप करके पीछे हटते हो क्या सब जानती हुए बुद्धवाप पाप बाहुल्या जान करके भी कर्म करने में पाप ही है पुण्य होता नहीं पुण्य भ्रांति है कर्म पुण्य कर्म कर रहे हैं हम ये पुण्य कर्मों में भी पाप छिपका हुआ है संगी पुण्य कर कुछ भी पुण्य कर्म आज्ञा कर यज्ञ कर रहा हूं पुण्य करें मैं अरे कितने कीड़े के मकोड़े मर रहे हैं क्या क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा है तुमको कितना घी आप डाल देते हो स्वाहा कितने लोग बेचारे घी के बिना मर रहे हैं अब तो आप घी को डाल रहे हो अनेक दृष्टिकोण से विचार करके देखते हैं तो कर्मों में पाप पूरा है भरा पड़ा अधिकतर बाहर से विधि है कर्मकांड विधि कर दिया वेदों में इसलिए पुण्य है कर्म कोई भी हो पाप तो है और आपका बिना फल दिया रहता नहीं कर्म से वैराग्य राग लिए से पाप करी जाती है विधि का पान तब तक करना है जब तक पूर्ण वैराग्य ना हो यथासम पूर्णतया विधि का पान करनी चाहिए अधिक से अधिक विधि का पान ताकि शीघ्राशीघ्र वैराग कम से कम विधि पान करोगे तो वैराग्य जल्दी नहीं होगा जितनी अधिक विधि का पान करोगे उतनी जल्दी अंतकरण शुद्धि होगी जल्दी विवेक कोई बढ़ेगा खुद के भी शरीर धुआं धुआ, धुआ पानी आ रहा है आंखों से परेशान है पसीना हो रहा है शरीर को भी कष्ट हो रहा है किस बात में कुछ पुण्य हो रहा है सेवा कर उसे भी यही हाल पसीना नहीं होते कर सेवा हैं पसीना हो रहा है धूप में सिदर हो गया क्या हो रहा है पुण्य के नाम पे सब सहन करते हैं तो इतना जल्दी हमें अंतरम शुद्ध होकर वैराज्य होता है अधिक से अधिक विधि पाने से करना छत अच्छा तो कोई कर नहीं सकता जितनी हो सकती त्रिकाल संज्ञा कर लग जाए विकाल से तब पता लगता तो है कि इतना परेशानी होती है कई बार दोपहर भंडारा खाए हैं 12 बजे बजे क्या करें असंध्या वंदन करने है असंध्या कैसे करें खाएं, नींद आ रहे बार बार गायत्री आधा मिनट जब पाते हैं एक माला क्या होना है एक मंत्री पुरानी पाते है नींद आ जाती है इसे त्रिकाण संध्या लोगों ने चांदी चुन लिया है भंडारा खाना है सोना है, है त्रिकाण संध्या भी ना सं चतुष्का संध्या भी थे संध्या चार समय बनिए चारों संधियों हाँ जब तक श्रोत्र पर जीवन मुक्त तो नहीं हुआ है, तब तक विधिया कम थोड़ी एक धर्म संग्रह पढ़िए उससे भी आप दंडी हो तो और ज्यादा नियम काम, दंडी ना हो तो बच गए थोड़े और हंस हैं तो हंस तो, तो, तो, है तो बुद्धिचक्रे तो कुटी चक्र तो सबकी विधिया इसको कैसे जीना चाहिए वत काल पर स्वरूपानुभूति ना हो श्रवण में ये सारी विधिया को देखेंगे तो पता चलता है आज का सन्यासी एक भी एक नहीं एक भी सन्यासी हो रहा है इसे सब अपने आप को ब्रह्म ग्यारंट बोल देगा हम तो कोई विधि नहीं हम तो विधि से परे ब्रह्म है कहानी का अग्रस्थित भी बोलने लगे हम तो हम तो विधि विधि कोई जरूरत नहीं गृहस्थी क्या ये प्राथत वैसे हो रहा है वो भी ये जवाब दे दुकान लगा लगा के के रहे हैं आप लोग कर रहे हैं सारा धंधा कर, मा, कर रहे हैं क्या करोड़ों रुपए कमा रहे हम भी हमारा जो हम भी कमाए सारे फर्क पड़ा हमारा क्या इसलिए है बिगड़ गए आप असंतोष जैसा मैं उसी प्रकार से, था। से है दोष के के के वजह बाद भी हो सकते हैं अध्यासभावे अहंकारगत इच्छा दृष्टान्त प्रदर्शनी नो दृष्टान और समझा रहे हैं अध्यास के अभाव में अहंकार में होने वाली इच्छा अपने स्वरूपा स्मृति में बाधक नहीं है इसके दो दृष्टांत समझातेमनाशाह किम भवे चिद्रुपात में क्या होने वाला भगवंत के दृष्टांत में क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता हाथ वहां पर कोई गर्ज नहीं और खड़े है तो बोल के उसका लाभ उठाते तो छाया होगा और गिर जाए तो निर्दय तुरंत काट काट के टुकड़े करके कर कर रास्ता खड़े करो तुरंत रास्ता बंद हो गया है पेड़ से जिस पेड़ का नीचे दुनिया भर लोग दसों साल से खड़े होकर बस के इंतजार करते थे आज पेड़, पेड़ गिर गया दो मिनट भी शांत बना नहीं रहता आरिया लग जाएंगे, रास्ता बंद कर दिया तो कुछ तो सोचो इतने साथ तेरब छाया दिया धूप में बारिश में बस के तू खड़ा रहता था हेडपिल के सामने बस एक बड़ा पेड़ गिर घंटों में साफ करते थे बहुत तो दो चार घंटे लगा पचासों लोग लग गए उसके पीछे ये मनुष्य माँ बाप जितने कमाए सब कुछ बेटे को दे देते नहीं अब बाप मर गया तो एक घिनट नहीं लगते डाल सुबह बाहर परांडे में चलते डॉक्टर नहीं चीजें काट पर नहीं अब रा अपना-अपन नहीं कुछ नहीं कौन संभालता जल्दी से जल्दी से आ ले जाओ फोन दो ये इस हर चीज देखते क्या देह व्याध्यादिष्ट थाह व्याध्यादि दूसरे शरीर में लोग आप देखिए आ अच्छा हुआ जो चढ़ रहा है, है, रहा है। मैं बहुत बड़े पदमाश तो भी बीमारी देख कर क्योंकि आपका संबंध नहीं जब तो से सबित हो जाए इस शरीर के साथ संबंध नहीं है शरीर में बीमारियां हो जाए तभी तो आपको हंसी आएगी। लो क्या कमाल होगा दृश्य ऐसा होगा ये भी सड़ रहा कमाल बढ़िया वो तो सड़ने का दृश्य भी देखे खुश रहोगे भी दृश्य जैसे दूसरे का शरीर सड़ने का दृश्य था वैसे तो ये भी शरीर आपका सड़ने का दृश्य बन गया तो फर्क कुछ नहीं पड़ता एक समय महादेव आने जी महाराज थे उत्तर काशी उनको ब्रह्मांस ने मिलाए थे तो बहुत बीमार हो गए कीड़े पड़ गए थे उनको और कीड़े गिरते थे निकल निकलते तो तो महादेव आप क्यों वाले गोर हैं अरे अद्वे थे आप <laughs> कीड़े को वापस उसी में डाल देते सफाई तो करने में गिरते थे उनको भोजन में थोड़ा सा नशा देते थे खा के जो सोझ हे ना नशे में तब साफ करते डॉक्टर मैं तो छुने छोड़ क्या कर रहे हो महादेव शरीर में दृश्य में हो हो आप तो क्यों? क्यों कुछ नहीं करना अलग होते बहुत प्रजाए हो रखे हैं थे थे। इतने धारण कर लिया हूं तो क्या फर्क पड़ा अलग हो रहे हैं ठीक नहीं इनको एक एक संघे रहो होने की तुम्हारी क्यों अलग हो हो रहे ऐसे बोलो तो, महादेव वापस तो पसंद डाल देना ऐसे महात्मा ज्ञानी पुरुषों को देता ऐसी ज्ञान की अवस्था कोई उन्हें और छोटे हमारे शरीर चार पांच साल तक पढ़ा रहा। महाराज ध्यान करवट ले लोड़ और कुछ नहीं पूछना कुछ नहीं बोझ महाराज लघुशंगा कर दीजिए अब उनको लगी हो नहीं लगी हो भगवान जाने और करोगे तो कर दिया उन्होंने बस हो गया महाराज बंद अगला शरीर पर कंट्रोल भी निकल रहा है और शरीर से कोई संबंध भी नहीं ऐसा तो हमने हाथी पड़ जाते हैं वैसे होते थे ना फिर उसके बाद इंजेक्शन दे दे सब सुखाया तो स्मृति हो गई अब किसको पहचानते क्यों कौन अच्छा हरा पियो पीते में क्या करना क्या दि दिमाग भी ठैलोगे फिर कुछ होमें दी दवाई देने ठीक हो तो फिर यहाँ लाए थे अंत कैसे पड़े जब भी कोई बात शास्त्र की हो संस्कृत में बोलो जवाब दे थी नहीं तो और जैसे संख्या में पाठ चलता था उसका माइक लगी हुई थी उधर स्पीकर जैसा शांति पाठ शुरू स्थित कर मैं इशारा करती थी सेवक को उठाओ मेरे को तो बैठ नहीं सके एक पैर पूरा लकड़ी हो गया तो भारी शरीर की तो सेवक करके उनको बैठा पूरा पाठ चले तक बैठा गलत हो तो नहीं आ पाठ पढ़ाने और कहला सकते महादेव नहीं तुम तो यार व्याख्यातव्यम ऐसे से बोलते कहा बिल्कुल शरीर से कोई संबंध भी नहीं और संबंध भी बड़ा आश्चर्य हमेशा प्रसन्न हो पर लकड़ी हो गया किसी पर लकड़ी हो जाए आदमी कैसे बैठेगा अगर जहर है अंगूठी हुआ होती हो तो काला काला होता है यहाँ तक डॉक्टर का तो पैर काट का कोई जरूरत नहीं बस यही तो रुकेगा और आगे नहीं बढ़ेगा सतसंकल्प भी दिख रहा है का होता है इस तरह से कुछ कहा नहीं जा सकता है जो हो प्राग कर्म का अहंकार गाद व्याद्यादि जन्म नाशीर्वाह छिद्रतम किम भवे अहंकारागत इच्छा आदि यथा देहगत व्यात्यादि भी अहंकार साक्षी नास्थ देहगत व्याधि आदि को लेकर के अहंकार आदि का भी जो साक्षी है उसको कोई बाधा नहीं है क्यों उस साक्षी का देह समुंदर ही दत्ता देह के साथ कोई संबंध नहीं है। यथा वृक्षादिगत जन्मादि भी जैसा वृक्षादिगत जन्मादि है वृक्षाधिगत जन्मादि हो रही है आपको क्या संबंध है उसका एवमे वह अध्यास निवृत्त हो अहंकारगत इच्छादी जब अध्यास निवृत्ति हो गई तो अहंकारगत इच्छादी के साथ भी कोई संबंध नहीं लगा बगीचे का पेड़ है कोई उसको कुछ भी छोएगा तो अब दो। और पेड़ को आपने ही बेच लिया अगले जिसको बेचवा के काट देता है उठा के काटे देखता है कुछ बोलोगे बेचने के बाद आपको मोहम्मद संबंध खत्म इधर एक आदमी किराया के मकान बेचा कई छोड़ने को जब जर हो गया तो भी मन में, में, में आया? कोर्ट केस केस करते थे वो छोड़ दो मालिक को खत्म कर हम जा रहे। वो छोड़ दूसरे मखान, नया मकान एक किराया चला गया जाने के बाद मैं दस दिन के बाद ही मकान गिर गया मालिक भी उसके अंदर मर गया <laughs> मालिक ता जब तो वो रहता वो उसके अंदर तो भी मर गया होता दबघर के अंदर रात में गिराओ हो हल्का से झटके भूकंप भी और वो कहता कैसे देखो अच्छा होना आज तक तो मैं मेरा, मेरा समझ रहा था उस चीज को मैं लगा हुआ था और 10 दिन पहले उन्हें छोड़ दिया तो बच गया वो मर गया कुछ ही हो जाए ठीक हो गए बहुत तो अच्छा हो ऐसी चीज अहंकार संबंध जुड़ा है जिसमें उसमें सब कुछ इसलिए कहते हैं जब आपका जो अहंकार आदि के साथ संबंध नहीं रह गया तो अहंकार आदि के इच्छाएं क्या कुछ भी जगते रहे तो आपको कोई फर्क पड़ता नहीं अध्यास निवृत्त जो अहंकार मैंने चैतनिका आभास रहित जो अहंकार उसमें यदि इच्छाएं भी जगते रहे तो आपको कोई नहीं तो है चिदात्म नसंग एक रूप कास्ती तब पूर्व कहता है तो पहले भी ऐसे ही था आत्मा के साथ अहंकार का भी संबंध हुआ ही नहीं है तुम समझ रहे हो इसका मतलब अभी इसका आप तो तुम बोल रहे थे अड़े थे नहीं संसार होता है नित्य है सत्य ये कर अब तुम मान रहे हो ना कि पहले भी वास्तव में आत्मा के सहंकार कोई समझ नहीं था, था संबंध चिदात्म असंग एक रूप चिदात्मा की असंगता एक रूप अनादिका से चला काम पूर्व अध्यात्म रूपी वज्र को तोड़ने से पहले भी वास्तव में आत्मा के समन था गया नहीं है पूर्व काम से आत्मस का विस्मरा अयम एवं ग्रंथि तब तेना ग्रंथि भेदात पुराप ग्रंथि का भेदन से पहले भी वास्तव में आत्मा जन के सब समझ तो, ही नहीं यदि ऐसा कहते हो तो खुश रहो बोलिया वेदांत सिद्धांत कहता है तब तो, तो तुमने वेदांत समझ लिया तीनों कालों में आत्मा का वास्तव इसके साथ कोई संबंध नहीं कभी नहीं रहा है यदि समझ गए हो तो इसको मत भूलो सिद्धांत कहता है तन विस्मरण ये असली सिद्धांत है इसको कभी भूलना नहीं अयमेव ग्रंथि भेद इसी का नाम ग्रंथि का भेद भेजाना ये समझ लेना कि वाकई में मेरा इस अहंकार से चित से बुद्धि से मन से शरीर से किसी भी चीज से मेरा असंग आपका स्वरूप का तीनों ही कालों में क्षण भर के लिए ले, भी कभी कदाचित भी संबंध नहीं हुआ है न हुआ था न हुआ है न कभी होगा ऐसा जो दृढ़ निश्चय भी कर लो उस निश्चय को कभी भूलना नहीं ऐसा अनिश्चय का नाम ही ग्रंथि का भेदन होना भगवान ऐसे ऐसे निश्चय के द्वारा ही तुम जीवन कृतार्थ हो जाएगा एवं तो बोध से व ग्रंथि भेदक इस प्रकार का बोध का दूसरा नाम ग्रंथि भेदन है अस्मित अभिधेय इसी को हम लोगों के द्वारा ग्रंथि भेदक से कथन किया जाता है इधम चौदह अस्मद अनुकूल यह जो तुम्हारी शंका है वह हमारे अनुकूल ही ज्ञान अभाव ग्रंथि इस प्रकार का ज्ञान का न होने का नाम ही ग्रंथि ग्रंथि मतलब का मतलब क्या आत्मा और अनात्मा का संबंध तीनों ही कालों में नहीं है इस यह ज्ञान का अभाव और ज्ञान का अभाव का मतलब क्या यह मानना कि आत्मा का इस जगत के साथ संबंध है आत्मा का जगत के साथ शरीर के साथ मन बुद्धि अहंकार के साथ संबंध हुआ है नादि काल में संबंध हो गया था अब उस संबंध को मुझे तोड़ना बाकी है यह सोचने का नाम ही ग्रंथि ऐसा जिसके मन में विचार है जिसके अंदर अहमता ममता का आत्मा के साथ संबंध स्वीकार कर रहा है उसी का नाम ग्रंथि है और तर्सग्रंथी वाले का नाम ही अज्ञानी है और जिस व्यक्ति के अंदर एक ज्ञान है कि भाई आत्मा का इंच किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं हुआ है उसका नाम नाम ग्रंथि ग्रंथि ग्रंथि भेदन ज्ञानवान पुरुष नैवं ंथिष ना ग्रंथिश्चे वैषम्यू ग्रंथिभेदेन वैषम्य मूढ़ु एवं जानती मूढ़ाहा एवं न जानती मूढ़ लोग ऐसे जानते नहीं क्या नहीं जानते आत्मा का असंगता और अतएव इनमें से किसी भी उपाधि के साथ कभी भी किसी प्रकार से कोई भी संबंध हुआ ही नहीं है ऐसा जो नहीं जानते हैं वे मूढ़ कहे जाते स्वयं ग्रंथिर न इसी का दूसरा नाम ग्रंथि है इसके अलावा और कोई तीसरे नाम ना, ग्रंथि नहीं ग्रंथि तद भेद मात्र नैष जिसे ग्रंथि और ग्रंथि का भेदन इतनी ही को विषमता है किनमें मूढ़ और बुद्ध क्या है ग्रंथि वाला है बुद्ध कौन है ग्रंथि भेदन वाला और जो आत्मा का इनसे समझ मान रहा है वो मूढ़ है वो ग्रंथि वाला है और जो का इनके से संबंध नहीं मानता है वह बुद्ध है वह ग्रंथि भेदन वाला ज्ञानी ग्ञानी न हो कुतो वक्षण्य ज्ञानी में भी प्रार्थना जैसी इच्छाएं होती है मानते हो तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है तब तो वे अंतर इच्छाओं को लेकर के नहीं है कि इच्छाएं तो प्रार्थना पाधियों में होते रहेगा यानी संबंध है या नहीं हो मुख्य संबंध है तो अज्ञानी संबंध नहीं है तो ज्ञानी ग्रंथि भेदा भेदा तरीके न कुतोपी क्या ग्रंथी कारणांतर भाव में विषदे थी इसके अलावा कोई दूसरा कारण भी नहीं है और विस्तार से समझा रहे विबु अज्ञानी और विभुत में हो अंतर नहीं है चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे निवृत्ति में शाम को देकर एक अज्ञानी भी निवृत्त होता है देख कर निवरत हो जाता है ज्ञानी भी देखेगा तो वही तो खतरनाक चीज है हटो से। ही हिम्मत करके महादेव आप अपने रास्ते जाओ अपने जा। छोटे मारे जो जीवन में हो आलोक बताते हैं जो जंगल घूमने जाते जो महात्मा साथ रहते थे बताते हैं एक बार शेर आ गया जंगल में अभी जा रहे थे सुनने तो कहा आप क्या करें सब डर रहे हैं क्या होगा अब क्या होगा उन्होंने कहा सब पीछे मेरे पीछे जाए स्वीकार थे महात्मा परमेश्वराम जी वगैरह थे वहाँ पर साना सन गए महात्मा वो साथ में थे तो उनको कहा कि पीछे लड़ो जाए बिल्कुल सामने आ गए खड़ा हो गया जोरदार गर्जन करते हुए नहीं महादेव हाथ जोड़ा नहीं महादेव उनसे गलती हुई आप जंगल के राजा हैं हम जंगल में प्रजापन के भटके आए हुए हैं आप अपने मार्ग से चले जाइए हम अपने मार्ग से चलेंगे। ऐसे बोल ऐसे चुप था। अब अपने आप दो बार दहाड़ा अब देख लो हिल नहीं रहे ना कोई लाठी उठा रहा है न कुछ कर रहा है तो चुपचाप को भी चला और फिर एक दूसरे से उनकी जीवनी में लिखा जीवनी के लिए हर किसी की जीवनी का पुस्तक है उसे ऐसी घटनाएं हो सकती है ये नहीं उसकी तो वो व्यवहार करने लग जाएंगे देखते वैसे जैसे पढ़ा लिखा और अनपढ़ तो होता तो ही तो। व्यवहार प्रवृत्ति निवृत्ति सारा समान है प्रवृत्त हुआ निवृत्त हुआ देह इंद्रिय मनोधिया शरीर इंद्रिया मन और बुद्धि सात का एक बार एक बहुत बड़ा कुर्क था बहुत पीछे पड़ गई किसी वेदांति का उल्टा से बोले देता देखो तुम ज्ञानी होना हाँ हम अज्ञानी हो तुम कहां से सोच करते हो कहा से लघुशंका करते हो क्या तुम चाहते हो जो विद्वान होगा ज्ञानी होगा उसको दूसरे रास्ते से करेगा मुंह से करेगा लघुशंका नाक से लघुशंकर मुंह से सोच करेगा क्या उसको ज्ञानी कहोगे तुम मोर कहीं कर? अरे अरे है लघुशंका जहां से निकले वहीं से निकलेगी ज्ञान होने के बाद से लघु नाक से निकलने लगेगा सोच क्या ज्ञान का मतलब क्या समझते हो डांट दिया जब कुतर ज्यादा हुआ ना आप क्या करें वहाँ से मुड़ बिठी वाला वैसे समझाना पड़ा तो भी कहा था बात तो सही इनका कहना ये तो बात कहना ठीक है ज्ञानी और अज्ञानी में लोशन का तो वहीं से होना जहाँ से होना शोध तो वहीं से निकले जहां से फर्क तो पड़ता ना तो ने वैसे ये भी मन खाएगा पिएगा भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तू तो रोटी खाएगा ज्ञान भी रोटी खाएगा ज्ञाने ज्ञानी हवा खा तो जरूरी नहीं है सारा व्यवहार शरीर का इंद्रिय का मन का बुद्धि एक देश का होता है निवृत्ति हो या निवृत्ति हो किंचित थोड़ा सा भी अंतर नहीं किया था अज्ञानी विवृद्ध संबंध का अंतर हो जाता निश्वान जी कहते ना पहले करता था और अब हो रहा है ये अंतर हो पहले कर्तृत्व भोक्तृत्व रहता है में। और बुद्ध में उन क्रियाओं का शरीर बुद्धि के शरेंद्रिया कोई कर्तृत्व तो, नहीं रहता है इतना उपदार में में और दृष्टान दे रहे जैसे ब्रह्मचारियों में दो है व्रात्य श्रोत्रियोर्वेद पाठा पाठ कृता नादि भेद सोयम तो न्यायोत्रोचताम उपनयनाल संस्कार रहित तो द्विज का नाम व्राक थे उपने संस्कार सहित तो ब्राह्मण का नाम श्रोत थी संस्कारुक्त पहले बताया किसको देख जन्मदा ब्राह्मण का कुल में जन्म मात्र सिद्धिपूर्वक ब्राह्मण कुल में जो पैदा ब्राह्मण हुआ वो और उपनयना संस्कार समय पर हुआ और वेदादि को पढ़ लिया वो श्रोत्री कहा है और एक और दूसरा वेद पाठ कर रहा है वो कैसा है लेकिन है ब्राह्मण कुंड में पैदा हुआ उपनैद संस्कार रही थे व्रत है दोनों ब्राह्मण एक व्राती ब्राह्मण है एक श्रोत ब्राह्मण ये भी वेद पाठ कर रहा है वो भी वेद पाठ कर रहा है कौन से वेद पाठ को आप मानते हो श्रोत्री के वेद पाठ ही पुण्य पाठ माने जाता है व्रत के वेद पाठ पुण्य प्राप्त नहीं करता, सकते व्रातियों से वेद पाठ कराकर कोई कर्मकांड कराता नहीं है संस्कार छोटी जन्म सब बोना खुशी से करा हुआ पूजा पाठ क्यों कराएंगे नहीं कराते कोई नहीं। कोई भी। जब जब रात्रि से किया कर्मकांड फल फल नहीं देता। के वही है। जिसे वेद पाठ पाठ और मानते पाप अपाठेद लेकिन उनमें क्या देख रहे हो आप रात्रि भी वही भोजन करेगा घूमेगा फिरेगा सोएगा सारा काम श्रोत्र में वही रहेगा देहेंद्र मनोबुद्धि व्यवहार में कोई अंतर है क्या प्रवृत्ति और निवृत्ति में दोनों में कोई अंतर नहीं है लेकिन कृत वेद पाठ में और अपाठ में बहुत अंतर पाठ को अपाठ मानते हो और रात कृत वेद पाठ को अपाठ मानते हो पाठ ही नहीं पाए ये शास्त्रीय व्यवस्था जैसा लेकिन व्यवहार क्या है बाहर में कोई अंतर नहीं खाने पीने में आहाराद अस्त न भेद न भेद अस्त न्याय परोज्यता वहीुक्ति अज्ञा और ज्ञा ग्रंथिशून्य गीतावाक्य में गीता प्रमाणय ज्ञानी का ग्रंथि नहीं होता इस बात में गीता वाक्य प्रमाण संवृत्ता न निवृत्ता कांक्षतिन वासी ग्रंथि ग्रंथिच्य द्वेष से समय प्रवृत्ता इंद्रिया प्रवृत्ति भी हो जाए उसको दुख नहीं हो द्वेष नहीं करता क्यों इंद्रिय प्रवृत्ति हो गए ऐसे द्वेष नहीं करेगा उसके साथ और निवृत्त हो जाए तो न काम शांति उनको प्रवृत्त कराने के लिए प्रयास नहीं करता अतः जिन्हें प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए उस ओर प्रवृत्ति भी हो जाए इंद्रिया प्रवृत्त वजह से उसको रोकने का प्रयास नहीं करेगा और जिन प्रवृत्त होना चाहिए उसमें प्रवृत्ति नहीं हो रहा उसको प्रवृत्त कराने के लिए प्रयास नहीं करता नहीं जो जैसा हो रहा है वो होने देता है, है और रहता कैसे इसलिए वो उदासीन वद उदासीन उदासीन उदासीन वद दिया। वद आसीन के समान रहता उदासीदासी ग्रंथिदा विदा उच्चते ऐसे का है नाम ग्रंथिदा भेदा इति है दुख नुखादीकर्तावृत्ता सुखा चुका हो जाए, नहीं सुखा सुखा हो जाए उन्हें भी नहीं न का चाहता है उदासन विधि तत्वपक्ष क्या शक्ता है तो वाक्य कह रहा है ज्ञानिको उदासीन जैसे रहना चाहिए कथन्य विधिपरम न तो ग्रंथिद प्रमाण ग्रंथिदे प्रमाण पूर्वपक्षी सिद्धांतिक विधि नहीं स्थिति का कथन नहीं होना चाहिए है ना आउदा, उदासीन वही उदासीनो भवे ऐसा होना चाहिए स्वरूप भवे विधि नहीं गाना चाहिए ना इसीलिए यह व्ञापन हो रहा है यह विधि नहीं स्वरूप कथन न तो ग्रंथि प्रमाणित नासी नीन विधेय चेत विधेय है फिर तो औदासीन विधि किया गया भगवान के कहते हो पर तो वब्द व्यर्थ हो जाएगा वत नहीं बोलना चाहिए हम उदासीनो भवेत ऐसा बोलना चाहिए श्लोक उदासीन वद वीना नहीं शब्द स्पष्ट हो रहा है ये विधि होता तो वद वत्यक प्रयुक्त नहीं हो सकता अरे पूर्व से कहता है वो भगवान ने जो उसके लिए है तो असल में वो असक्त था प्रवृत्त नहीं होगा इसी कहते हैं अशक्त नहीं है न सकता से देहाद्यास देहादि अशक्त है ऐसा मत कहो पूर्ण सामर्थ्य रहते भी वो तो प्रवृत्त नहीं होता शिक्षा पूर्व परमाधि छोड़ देते प्रवृत्ति निवृत्ति हो सामर्थ्य है नहीं भी सामर्थ्य नहीं है सब कुछ कर सकता है कुछ भी नहीं कर रहा जो हो रहा है उसको होने दे रहा है ये ज्ञानी गलत लक्ष्य क्योंकि अशक्तता एक रोग है ज्ञानी में रोग नहीं होता है ज्ञानी हो जाए और रोगी हो गया अशक्तता का रोग नपुंसक हो जाता है वो उसे नपुंसकता आ जाती है ऐसा कोई नहीं ज्ञान ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर पुस्तकता आ गया अशक्तता आ जाना ये अर्थ नहीं वो समर्थ होता है सर्वशक्तिमान होता है उसके बावजूद वो संकल्प पूर्वक कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं करता भगवे विधि प्रत्येक व्यर्थ से भी ज्ञानी देहादे अकारिक्षम प्रवृत्ति पक्षी कहता है ज्ञानिक तो, नहीं है। तो जैसे रोग है विधि भी, भी नहीं हो सकता तब भी विधि नहीं हो सकता ना तो बीमार के कारण से बेचार प्रवृत्ति नहीं हो रहा है बुखार तो है तो क्या करेगा कैसे प्रवृत्ति पड़ेगा यथा अवदासन अवदासन यहाँ पर कोई रोग नहीं है असक्तता नहीं होता शक्त होते हुए वह परमाधीन छोड़ देता है कार्य को होने में वह संकल्प पूर्वक किसी चीज में प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं करता ये भगवत को मनंते महाधाम प्रज्ञाति विषदा किम तेषा दुश्यत व कोई कहे ज्ञान का फल रोग होना ज्ञान का फल क्या है आदमी का नपुंस हो जाना असक्त हो जाना बीमार हो जाना सड़ जाना एक ज्ञान का फल है तो क्या आपत्ति है दो ना ज्ञान के बाद से सड़ जाए तो क्या पड़ेगा इसे ज्ञान का फल सड़ना है मान लो हर ज्ञान की सिर्फ शर्ताओं तो दिखता है ना किसी ज्ञान के प्रार्थ करता दिखाई देने से सही में हो नहीं सकता ज्ञान फल का फल शरीर आदि का बीमार होना ये तो कह नहीं सकते उचित नहीं था। बोधम, कहा तत्व ब्याधि ये महादिया जो महाबुद्धिमान होकर के जो कहते हैं बड़े बड़े क्षय आदि जैसा टीबीआई से रोग हो जाना ही ज्ञान का फल साधारण बीमारी होना पाप का फल है बुखार आना सर्दी जुकाम खांसी होना ये पाप का फल है और बड़े बड़े बीमारी जो होता है वो ज्ञान का कैंसर होना विज्ञान का फल टीवी होना विज्ञान का फल क्षयम व्याधि पागल हो जाना विज्ञान का फल ऐसा पूर्व पक्षी क्या मन महादेव ऐसे महान बुद्धिमानों की जय जयकार हो जैसे भी मानते हैं कि ज्ञान का फल क्षयादि व्याधियां तेषा प्रज्ञा अतिश्रदा उनकी बुद्धि की श्रद्धा को देख के हमें बड़ा खुशी हो रही है किम तेसा दृश्य ऐसे लोगों के क्या संभव नहीं दुष्यक असाध्य क्या असाध्य होगा ऐसे व्यक्ति ज्ञान का फल ऐसी ऐसी चीज मान रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है ज्ञान का फल हो सकता है परिहास कदि आपने जवाब तो दिए नहीं मेरा मजाक उड़ा के किनारे हो गए अस्थानीय पर ज्ञानी नाम प्रवृत्ति का भाव ऐसे पुराण सिद्ध है ज्ञानियों की प्रवृत्ति का भाव पुराण सिद्ध है पुराणों लिखा है ज्ञानियों की प्रवृति नहीं होती है प्रवृत्ति नहीं होना अशक्तता है अशक्तता एक बीमारी है आज ज्ञान कफल बीमारी है जो मैं कह रहा हूँ किनारे कर दे रहे हो उसका जवाब दो सही तो पुराण में ज्ञान बीमारी ज्ञान का फल बीमार <laughs> तो हो, हो जाना क्या बीमारी होगी अः एकदम असक्तता हो जाना नपोषकता आ जाना असमर्थ हो जाना कोड़ा दि बीमारी हो जाना जिसे कुछ ना कर सके ये ज्ञान का पुराणों में क्या है आशा नहीं था पुराण में कोई प्रवृत्ति नहीं होता प्रवृत्ति न होने का तो लगा रहा है बीमारी होगी इससे प्रवृत्ति नहीं जैसा खुद बीमार होने में प्रवृत्ति नहीं हो पाता है ना इसे अपने जैसे समझ ले ज्ञानी को भी कोई प्रवृत्ति नहीं हो रहा है भी बीमार होगा जरूर इसके ज्ञान में बड़ा बड़ा बीमारी होगा इसे किसी भी प्रवृत्ति नहीं होता श्रुति में जाना ना चौदह चौदह सीधी वास्तव में जो श्रुति को नहीं जानता है ना वो ऐसे झूठा शंका करना भरता प्रवृत्ति पुराणोक् चेत तदा जन रतं रतिं रिम विंदन श्रीर्ण की भरतादि प्रवृत्ति जड़ भरतादियों का अवृत्ति पुराण आदि में दिखता ज्ञानी हो गया ज्ञान के बाद बिल्कुल प्रवृत्ति प्रवृत्तन बंद हो गया पुराणोक्ता पुराणों में चेत भाई पुराणों से ज्यादा प्रवत है श्रुति में क्या सुना तुमने खेलते हैं कूदते हैं स्त्रियों के साथ घूमते हैं सब प्रधान इतना ही नोपचनम स्मरण इदम शरीरम कैसे कर रहे हो उनके शरीर का वे भी स्मृति नहीं शरीर का भी कोई सपूत नहीं सारा व्यवहार कर रहा है खा रहा है पी रहा है खेल रहा है घूम रहा है मस्ती काट रहा है स्त्रियों के साथ व्यवहार हो रहा है गाड़ी घोड़े बढ़िया बढ़िया बीस बीस लाख की गाड़ियाँ खरीदते हैं महात्मा जितना बड़ा गाड़ी होगा उधर बड़ा महात्मा कीर्तनकारों में तो बहुत कंपटीशन चलता है आ रहे मारुति में आए कीर्तन कार है न बढ़िया कीर्तनकार नहीं मारुति में क्या कीर्तन बस में आ गए <laughs> <भास चारी। laughs> तो बिल्कुल गया घास बराबर समझेंगे बढ़िया टैक्सी में आनी चाहिए है एसी वाला टैक्सी में आए कम से कम तो प्राइवेट सरकारी टैक्सी चिन्ह नहीं होना चाहिए पता नहीं लगना चाहिए प्राइवेट टैक्सी और ड्राइवर को पहले पाट पढ़ा कर रखना है बोलना महात्मा जी का है गाड़ी वो भी कहेगा महाराज का है तब ए सी गाड़ी रखी बढ़िया महात्मा तो बड़े बड़े गाड़िया 25 लाख तीस लाख 20 लाख नहीं पंद्रह लाख से कम है और तो उसका है। से हैं तो। नहीं ऐसी कई तरह से है भतीजावाद का विरोध नहीं है भाई बात भी कर सकते हो आश्रम में ब्रह्मज्ञानी को कोई दोष नहीं ज्ञाती निर्वाह बोल दिया आजकल के ब्रह्मज्ञानी भाई भतीजा सबको स्रोतम वाक्य श्रुति वाक्य है इसको भी सुने हो ना। नाश्रो शिक्षा तुमने तो सुना नहीं है जैसे तुम्हें पुराण को तो सुना है तो श्रुति भी तो सुने हो इसे किसी ज्ञानी में अप्रवृत्ति दिखा रहा है पुराण तो किसी ज्ञानी में प्रवृत्ति दिखा रही है नियम नहीं बना सकते ज्ञान का मतलब अप्रवृत्ति अप्रवृत्ति का मतलब रोग यह अज्ञा से तुमने निकाल दिया श्रुति भी कर रही है ज्ञान की प्रवृत्ति दिखा रही है अतएव प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही उसके लिए समान है इसका विधि नहीं हो